अन्यत्र अन्यत्र रूपादी चुष्ट पृथिव्यागे संख्या के लिए की लिप एक विवाह एक ही संख्या अन्य नवद्रव्य वृत्ति समाज कैसे कहेंगे नवसु द्रव्यु भिव एकदि व्यवहार है तो इति यो व्यवहार व्यवहार चार प्रकार के तो यहाँ का अभिज्ञा अभिवदन हानु उपादान भी हो सकता है एकम आना जब कहेंगे तब वहाँ उपादान अभिवदन अभिज्ञा कहता है शब्द उच्चारण करता है एकत्वादी वो व्यवहार एक है तो एक व्यवहार में कर्मधारा आगे सस्ती है नीचे देखिए एक यो रह, एको एक व्यवहार एक साधारणेतु संख्या से दूसरा पंक्ति में दिया नित्यगतम नित्यगतम दीया अनित्यगतम नित्यमगतमित एकत्व नाशम प्रति आश्रय नाशस्य एकत्व तो का नाश होगा जब आश्रय का नाश होगा द्वित्व का नाश के लिए आश्रय का नाश के बिना भी द्वित्व का नाश होगा आगे देखेंगे करेगा किंतु दे एकत्व का नाश के लिए आश्रय नाश हेतु जिस एकत्व तो का आश्रय का नाश हो जाएगा वो एकत्व का भी नाश हो सकता है जैसे कहेंगे एको घट वहाँ घट में एकत्व तो है घट का नाश हो जाने से एकत्व तो का नाश हो जाएगा किंतु जहाँ आश्रय है परमाणु एक है परमाणु तो वहाँ आश्रय का नाश नहीं होने से तदगत एकत्व तो अभी इसलिए कहा गया एकत्वम तो, एकत्व नित्यम नित्यों से नित्यगत नित्यम और नित्यगतमित नित्य रहेगा एक <स्वाध> तो नित्य नित्य रहेगा वो तो को हो गया इसलिए कहते हैं अनित्य में को सर्वत्र अनित्य और परम परमा को जो एक होगा वो कार्यगत होने से अनित्यगत होने से वो अनित्य हो गया तो को में रहने वाला एकत्व का नाश तब हो जाएगा जब दीवणुको का नाश हो जाएगा एकत्व का नाश सर्वदा आश्रय नाश से होगा अगर आश्रय अनित्य है आश्रय नाश होने से एकत्व नाश हो जाएंगे आश्रय अगर नित्य है तो आश्रय नाश नहीं होगा तो एक नाश नहीं होगा किंतु द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यम है द्वित्व तो सर्वदा अनित्य ही अन्यगतम अनित नित्य आदि की सदानी करना होगा अनित्यगत अन्य द्वित्वे करना एकत्व तो के लिए द्वितम तो सर्वत्र अनित्यम है वह इसलिए उसको और कोई विशेषण नहीं चाहिए कि अनित्य गतम अनितम ऐसा कहने का आवश्यक नहीं है द्वित्वादि सर्वदा में भी रहेगा तो भी वो नित्य होगा जैसे दो परमाणु है अभी दो परमाणु मिल करके दीवण को हो जाएगी वो अलग बात है एक दीवणु हुआ वो नहीं अभी दो परमाणु ऐसे है तो होने से अभी द्वित संख्या रहेगा द्वित संख्या इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा अभी द्वितीय संख्या ये दोनों में जो रहा दोनों आश्रय नित्य है फिर भी संख्या अनित्य होगा इस परमाणु में एकत्व तो है इस परमाणु में एकत्व तो है वो एकत्व दोनों नित्य है इसमें भी द्वित्व है इसमें भी द्वित्व है होने पर भी ये द्वितीयत्व अनित्य ही होगा क्यों होगा उसके लिए आगे देखिए तिरपन पृष्ठा में किरणावली में कहते हैं द्वित्वम प्रति समय कारण, और कारण। के लिए जो समवाय कारण हो जाएंगे समवाय कारण अर्थात जो दो परमाणु उसमें दोनों परमाणु में एकत्व तो रहेगा चाहे परमाणु हो घट हो कुछ भी हो तो समवायिक कारण गत एकत्व वो हो जाएगा असमवायिक कारण अभी दोनों घटों में एकत्व एकत्व रहा रहने से उसी दो घटों में आगे प्रत्येक में द्वित्व रहेगा दूतो संख्या दो में रहेगा दो में रहेगा तो इसमें भी रहेगा उसमें भी रहेगा अभी द्वित इस घट में भी रहेगा उस घटो में भी द्वितो रहेगा।, रहेगा और जिस घटो में अभी द्वित्व रहा उसी घटो में पहले एकत्व था अभी उसमें एकत्व रहा वो कारण है और द्वित्व भी उसमें रहा वो कार्य है और वो एकत्व द्वित्व के प्रति असमवा कारण होगा क्योंकि कार्य सह एकस्मिन अर्थ है समवेतम से कार्य हो गया द्वित्व एकस्मिन अर्थ हो गया वो भटन वो भटन में एकस्मिन अर्थ है द्वित्व कार्य सह एकत्व रहता है वो एकत्र हो जाएगा असमवाई कारण ये पहला मंत्री हुआ द्वितों प्रति समवायिक कारणगत एकत्व असमवाय कारण द्वितों का ज्ञान कैसे होता है कहते हैं अयम एको अयम एक इतिहाकारक अपेक्षाबुद्धि निमित्त कारण दो अलग अलग है पहले हमको ज्ञान होगा अयम एको अयम एक जैसे एक छोटा वालों को गिनता है पहले उसको दो दिखा देंगे सर तो वो कहेगा ये एक ये एक जैसे हमारा बुद्धि भी है सर किन्तु अभ्यास हो जाने से जल्दी हो जाता है पहले अयम एक अयम एक अपेक्षा बुद्धि इसको कहते हैं अर्थात तो इसके अपेक्षा ये कि भिन्न एक है इस प्रकार की होती है इसको कहते हैं अपेक्षा बुद्धि अच्छा उद्यान तो ये अपेक्षा बुद्धि होने से आगे उसमें द्वित्व की उत्पत्ति होगी अपेक्षा बुद्धि होने के बाद द्वित्व की उत्पत्ति द्वित्व नित्य नहीं है द्वित्व की उत्पत्ति हुआ प्रथम क्षण में अयम एक अयम एक अपेक्षा बुद्धि हुआ द्वितीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति हुआ और तृतीय क्षण में द्वित्व विशिष्ट द्वित्व का ज्ञान होगा जैसे ही द्वित्व का उत्पत्ति हुआ उस समय में दित्वत्व द्वित्व में रहने वाला जो जाति वो नित्य है वो सर्वत्र विद्यमान है जैसे ही द्वित्व उत्पन्न हो जाएगा उसके द्वारा वो दित्वत्व व्यंजित तो हो जाएगा जैसे घटो उत्पन्न हो गया तो घटत्व हमको दिख जाएगा तो घटो उत्पन्न हुआ घटतत्व तो नित्य है वो भी अब दिख गया किंतु अभी दोनों में संबंध नहीं हुआ उत्तर में घटत्व विशिष्ट घट ऐसा ज्ञान होगा क्यों कहते हैं विशिष्ट ज्ञान होने से पहले दोनों संबंधी का अलग अलग ज्ञान होना चाहिए उसको नया लोग कहते हैं निर्विकल्प ज्ञान जिस समय में आपको केवल घट का ज्ञान हो रहा है घटत्व का ज्ञान अलग अलग ज्ञान हो रहा है उस समय में दोनों का बीच में संबंध ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि संबंध ज्ञान होने के लिए संबंधी ज्ञान पूर्व में चाहिए इसी प्रकार द्वित्व उत्पन्न हुआ तो है नित्य वो व्यंजित तो हो गया अगला क्षण में द्वितोत्व विशिष्ट द्वितों का ज्ञान हुआ अभी द्वित्व का ज्ञान होने के बाद वो अपेक्षा बुद्धि चतुर्थ क्षण में नाश हो जाएगी प्रथम क्षण में अपेक्षा बुद्धि द्वितीय क्षण में द्वितों की उत्पत्ति तृतीय क्षण में द्वित्व विशिष्ट द्वितों का ज्ञान चतुर्थ क्षण में अपेक्षा बुद्धि नाश होगी अपेक्षा बुद्धि द्वित्व के लिए द्वित्व उत्पत्ति के लिए असमवाही कारण था अभी अपेक्षा बुद्धि नाश हो गया असमवाई कारण नाश हो गया कपाल संयोग नाश हो गया घट रहेगा नहीं, नहीं, नहीं रहेगा इसी प्रकार की जो अपेक्षा बुद्धि ये द्वितों के प्रति असमवा कारण था अभी अपेक्षा बुद्धि नाश हो जाएगा तो द्वितो नाश हो जाएगा ही आगे कहते हैं हम लगातार द्वितों का ज्ञान होता है कहते हैं ये चक्र चलता है उनको पता नहीं चलता इतना जल्दी होता है किंतु नित्य नहीं है ये इनका प्रक्रिया अपेक्षा बुद्ध नाशत नाश इति बोध्यम कैसे जानना है ज्ञान हो सकता है कैसे विशेषण और विशिष्टता संबंध होने की पहले दोनों का नहीं नया एक लोग कहते हैं की अगर संबंधी का ज्ञान नहीं होगा संबंध का ज्ञान होगा नहीं ये ने सभी लोग स्वीकार करेंगे इसलिए जब संबंध के बिना संबंधियों का ज्ञान पूर्व क्षण में आवश्यक है ही तो वो लोग कहते हैं कि इसको स्वीकार करना पड़ेगा तर्क से सिद्ध करते हैं अगर और इसका अर्थ है कि हमको पूर्व क्षण में द्ञान दित्व हो रहा है हो रहा है तो हमको पता चलना चाहिए ना mm -hmm. मेरे को तो रहित द्वित्व का ज्ञान हो रहा और केवल द्वितत्व का ज्ञान हो रहा है उसके साथ द्वित्व का संबंध नहीं है अच्छा तो केवल भट्ट का ज्ञान हो रहा है केवल भट्टत्व का ज्ञान हो रहा है संबंध रहित ऐसे दो का अलग ज्ञान हो रहा है ऐसे से हमको ज्ञान नहीं हो रहा है हम कैसे कहेंगे हमको ऐसे अलग ज्ञान हो रहा है बोल करके वो कहेंगे अगर ऐसा ज्ञान नहीं आएगा तो आपको संबंध ज्ञान हो नहीं पाएगा इसे तर्क से मानना पड़ेगा कि आपको ऐसे संबंध रहित दोनों का ज्ञान हो, हो रहा है उसको निर्विकल्पक कहेंगे और निर्विकल्पक ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा ऐसे हमको घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान का ज्ञान होता है हम अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं ऐसे जो घटत्व विशिष्ट घट तो ज्ञान होने से पहले जो घट का निर्विकल्पक ज्ञान हुआ उसका अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं होता है नहीं होने से उनको पता नहीं चलता है कि हमको घटका निर्विकल्प ज्ञान हुआ ऐसे पता नहीं चलता <clears throat> क्यूँकी अनुव्यवसाय ज्ञान होने से हम कहते हैं कि हमको ये ज्ञान हुआ निर्विकल्प ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं होता तो नहीं होने से उसको फिर मेरे को ऐसे ज्ञान हुआ पता नहीं चलता किन्ना पड़ेगा की कि संबंधी ज्ञान के प्रति संबंध ज्ञान के प्रति संबंधी ज्ञान ये आवश्यक है इसलिए बड़ा तर्क से सिद्ध करते हैं हमको जब ज्ञान होता है का तो पुस्तक विशिष्ट पुस्तक का ज्ञान होता है हमको निर्विकल्प का ज्ञान होता है बोल के पता नहीं चलता क्योंकि उसका पूर्वोक्षण में निर्विकल्प का ज्ञान हमको हो जाता है तो ये विशिष्ट का ज्ञान होना पड़ेगा नहीं तो विशेष विशेषण का ज्ञान नहीं होने से विशिष्ट का ज्ञान नहीं होगा स्वीकार करना पड़ेगा निर्विकल्प ज्ञान जो है वो कहते हैं कि वो स्वयं वो ज्ञान है ज्ञान स्वरूप है उसका और ज्ञान ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा अर्थात तो उसका ज्ञान नहीं होता है नहीं होने से हमको पता नहीं चलता हमको निर्विकल्प हुआ कर वो करके ऐसे नया एक लोग कहते हैं वेदांतियों का निर्विकल्प निर्विकल ज्ञान नयायिका भाषा वेदांतियों का भाषा में निर्विकल्प ज्ञान होना जो अश्मी इस प्रकार की जो ज्ञान होता है कोई परिच्छेदन तो नहीं है तो जिसको कहा जाएगा वैदंत लोग उसको निर्विकल्प ज्ञान करेंगे उनका भाषा में भी जो दु का ज्ञान हुआ घट का ज्ञान हुआ वो निर्विकल्प का ज्ञान वो भी परिच्छिन नहीं है अर्थात तो निर्विकल्प का परिच्छिन्न कब होगा उसमें कोई धर्म आए तो घटको दूसरों से भिन्न कौन करवाएगा घटक तो अभी तो घटक तो उसमें आया नहीं ना इसलिए उनको भी जो निर्विकल्प ज्ञान होता है एक हट्टा बोलकर के निर्विकल्प का ज्ञान वो भी परिच्छिन्न ज्ञान नहीं है किंतु वो होता है बोल करके हमको पता नहीं चलता इसलिए वैदांतिक लोग उसको स्वीकार नहीं करते तो कहते इसका मानने में क्या जरूरत है उनको पता नहीं चलता वैदांतिका भ्रमाकारि होने से पता चलता है भ्रमाकर वृत्ति तो इसलिए दूसरे लोग उस प्रकार की चीज को स्वीकार नहीं करते वो लोग तर्कों से सिद्ध करते हैं होना पड़ेगा का ज्ञान होगा तो तुरंत ही घटक का तुरंत तुरंत ही ही ज्ञान हो हो है वास्तविक हमको जब घटक का ज्ञान होता है वो घटक तो विशिष्ट घटक का ज्ञान होता है हमको उत्तरक्षण क्षण में घटत्व तो का ज्ञान नहीं होता जब ज्ञान होता है तो सभी कल्पक का ही होता है निर्विकल्प का ज्ञान हमको पता नहीं चलता आगे मानस व्यवहार तरण नवद्रव्य वृत्ति सभी द्रव्य में रहेगा तुर्विधुमह दीर्घम च फिर ये परम मध्यम भेद में ये और दो दो भाग हो जाएगा परम अणु मध्यम अणु परम महत मध्यम महत परम दीर्घम मध्यम दीर्घम परम हृस्व मध्यम हृस्व वैसा ये और दो दो भाग हो जाएगा तो होने से परम अणु और परम हृष्वत्व परमाणुत्म परम हृस्वत्व ये परमाणु में रहेगा और मध्यम अणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व ये दीवनुप में रहेगा क्योंकि परम और श्रेष्ठ अणु सबसे ज्यादा छोटा इसलिए परमाणु में और मध्यम अणु मध्यम महत्व तो ये तो उससे बड़ा होगा दीवनुप में रहेगा और जब दीर्घत्व और महत्वम कहेंगे परम दीर्घत्व परम महत्वम तो विभू पदार्थ में रहेगा आकाश काल दीघ आत्मा और मध्यम दीर्घ मध्यम महत्वम कहने से त्रिया से लेकर के विभू मर्यादा विभू पर्यंत ये सब मध्यम हो जाएंगे किरणवली में अंतिम पंक्ति दिया है 100 स्वजातीय 100 उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व ये परिमाण का नियम है परिमाण परिमाण 100 100 का जनक होगा अर्थात अगर महत्व दो महत्व मिलेंगे तो समान जाति अर्थात महत्व को ही बनाएगा और स्व उत्कृष्ट अपने से और थोड़ा बड़ा को बनाएगा मध्यम महत्व मध्यम महत्व अगर मिल जाएंगे तो मध्यमोत्तर महत्व इस प्रकार की बनाएगा महत्व को ही बनाएगा अच्छा तो अभी कहेंगे कि दो अणु अगर मिल जाएंगे तब तो सजातीय अणु को बनाएगा और उससे उत्कृष्ट उनको बनाएगा अर्थात छोटा से और उत्कृष्ट होगा जो वो उससे बड़ा होगा ना उसे और छोटा होना चाहिए छोटा होना चाहिए किंतु दो परमाणु मिलने से अभी और परमाणु तर बनना चाहिए किंतु ऐसा होता नहीं इसलिए कहते हैं कि ये जो नियम है स्व समान सजातियों, स्व उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व ये जो नियम है वो तो त्रिणुको से लेकर के आगे होगा जब परमाणु मिलकर के दियोणुको होगा वहाँ अर्थात पर तो परमाणु का परिमाण से दियोणुकों का परिमाण नहीं बनेगा परमाणु का संख्या से दियोणुकों का परिमाण बनेगा इसी प्रकार दियोणुकों का संख्या से त्रिवणुकों का परिमाण बनेगा क्योंकि दियोणुको अणु है त्रियोणुको उसका परिमाण अणु है ना महत्व है, महत है। महत का महत्व है इसलिए दियोणुको का परिमाण से त्रियाणुकों का परिमाण नहीं बनेगा क्योंकि अगर परिमाण से परिमाण लेंगे तो सो समान, तो तो समान जातीय अणु है।, है तो अणु को ही बनाना चाहिए महत्व को कैसे बनाएगा इसलिए वहां भी संख्या तीन दियोणु को मिलने से एक त्रिवणु को होगा तो तीन दियोणु को गत जो तृत्व संख्या है ये त्रिवणु को गत परिमाण का कारण आगे को से लेकर के ऊपर सब समान सजा होगा और नीचे जो परमाणु से को बनेगा ये भी संख्या वहां कारण है परमाणुगत का तो द्वित संख्या दिवत मध्यम अणु का कारण है परमाणु से द्विणु को दिव से त्रियाणु को यहां संख्या कारण है आगे परिमाण कारण है <सवत्ति> है ये एक पता चलता देखिए नीचे से तृतीय पंक्ति में है में प्रति प्रति का परिण दुक्रसरेणु प्रति त्र्योणुक परमाणु परिमाण दियोणुकमाणुक परिमाण के प्रति दियणुक परिमाण कारण नहीं है के प्रति परमाणु का परिमाण कारण नहीं है यहाँ तो संख्या ही कारण है आगे दे दिया उसको परिमाण से स्वसमान सजातीय स्व उत्कृष्ट परिमाण जनकत्व नियम दियोंणुक अणुपिमाण तु परमाणु परिमाण अनपेक्षया न परमाणु परिमाण अपेक्षाया न उत्कृष्ट दियोंणुक का जो परिमाण है दियोंणुक अणुपरिमाण तो दियोंणुक भी अणु है उसका जो परिमाण है वो अणुपरिमाण है वो परमाणु परिमाण अपेक्ष परमाणु का परिमाण के अपेक्षा उत्कृष्ट अर्थात अनुतरह नहीं है का जो परिमाण है वो परमाणु परिमाण के अपेक्षा उत्कृष्ट नहीं है उत्कृष्ट अर्थात अनुतर होना चाहिए अनु छोटा छोटा का उत्कृष्ट क्या हो जाएगा और छोटा होना चाहिए अनुतरह किंतु यह कहते है कि न उत्कृष्ट उत्कृष्ट तो नहीं है और आगे कहते हैं त्रसरेणु परिमाण है वो सजातीय नहीं है परिमाण तो महत्व गया तो सजातीय नहीं है अतः परमाणुगत द्वित्व संख्या दिवणुक परिमाण से परमाणु में दो परमाणु में रहने वाला जो द्वितीय संख्या वो दीवाणु का परिमाणु का कारण है और दीवाणु का तृतीय संख्या तीन दीवणु को मिलकर के त्रिणुक बनेगा इसलिए का को तृतीय संख्या संख्या त्रसरेणु परिमाणु से असमवाय कारणम निश्चित भाव परमाणु से दीवाणु को दीवाणु से त्रिअु को यहाँ तो संख्या ही असमवाय कारण होता है आगे फिर परिमाण ही परिमाण का कारण होता है। आगे दे दिया उत्कृष्टत्व से महद अपेक्षा या महत्तरत्व अणुअपेक्षण तरह तो दो परमाणु मिलने से परमाणु तरह होना चाहिए नहीं होता है मध्यमाणु हो गया इसलिए वहा उत्कृष्ट नहीं हुआ उत्कृष्ट नहीं होने से परिमाण परिमाणों का कारण नहीं है संख्या परिमाण का कारण होता है तो और छोटा होना चाहिए अणु थो हो परमानु से अणुतर कहेंगे तो और छोटा होना छोटाणु परमाणु से परमाणु तरह होना चाहिए ऐसा कोई नहीं है पदार्थ नहीं है अर्थात और, और दो परमाणु मिलकर करके भी वास्तव और छोटा परिमाण नहीं होता है वो तो, तो बड़ा ही होता है इसलिए अणुतर अणु अन� तरह कहने से अणु से और छोटा कि होता नहीं छोटा इसलिए से तो परमाणु है ना अणु आप दीवन को नहीं लेना है अनु अर्थात परमाणु को दोनों को अणु कह दिया जाता है तो अगर आप परमाणु कह दिए उससे और छोटा होगा तो परमाणु तरह होना चाहिए जैसा नहीं होता है बड़ा ही होता है इसलिए असंख्या को करी ये कारण मानते हैं आगे दे दिया तो ने ने दियनु का। दियनु का। में संख्या और के साथ संख्या क्योंकि वहां तो पूरा परिमाण भिन्न जातीय हो, हो गया यहां समान जातीय होने पर भी उत्कृष्ट नहीं हुआ और वहां भिन्न जातीय हो, हो गया इसलिए वहां संख्या को मानना पड़ता इनके नियम है कि परिमाण स्व सजातीय स्व उत्कृष्ट परिमाण का जनपद अंतिम पंक्ति में दिया था स्व सजातीय होना चाहिए स्व उत्कृष्ट परिमाण का जन्म जनपद है मध्यम परम परम और मध्यम में भेद परम महत और मध्यम महत ना जो अंतिम में दिया है इधम परम इधम महतो चार हैं चार जैसे यहाँ दिया कि अणु महत दीर्घम अभी अणु में दो भाग होगा महत में दो भाग होगा अणु में दो भाग क्या क्या हुआ एक परम अणु एक मध्यम अणु इसी प्रकार ह्रस्व में भी दो भाग हो जाएगा परम हस्व मध्यम हस्व और परम अणु और परम ह्रस्व किसमें रहेगा परमान। परमान। परमान। परमान। में। और इसी प्रकार महत्व में भी परम महत और मध्यम महत्व मध्यम महत और मध्यम दीर्घत्व मध्यम महत्व विभू नीचे तक और परम महत्व परम दीर्घतम सब विभू पदार्थ तो में रहेंगे तो प्रत्येक में परम और पर मध्यम भेद में दो दो भाग हो जाएंगे अणु का परम होता सबसे छोटा महत्व का परमा होता सबसे, सबसे बड़ा हो जाएगा दोनों को सच देने की जरूरत है अनुग्रह हाँ मुखिया है अणु परिमाण कहना और हसो कहना यह हमारा बुद्धि में थोड़ा अलग आता है जब हम कहते कि अणु अणु अर्थात तो वहाँ हमें लंबाई को नहीं लेते हैं जैसे हम कहते है इतना बड़ा पदार्थ हो और कहते एक मीटर लंबा हमारा बुद्धि में अलग आता है थोड़ा इतना बड़ा कहने से एक मीटर हुआ किंतु एक मीटर कहने से हमारा बुद्धि में आता है कि दीर्घ पदार्थ होना चाहिए और इतना बड़ा कह देते हैं अर्थात कोई एक मतलब बकेट जैसा ऐसा कहते हैं तो अर्थात वो अलग प्रकार की हमारा बुद्धि में आता है इसलिए वो शब्द व्यवहार करते हैं दीर्घ खाली अगर लंबाई हो जाता बांस जैसा रस्सी जैसा हम कह देंगे दीर्घ है किंतु अगर घर जैसा हो गया तो हम वहां दीर्घ नहीं कह पाएंगे इसलिए कहना पड़ेगा हमारा बुद्धि में कुछ ऐसे आता रहें इसलिए कहते मतलब मध्यम इस से केवल मध्यम मध्यम अणु के साथ मध्यम और ह्रस्वत्व भी रहेगा तो साथ ही क्योंकि हमारा बुद्धि में ऐसा आता है अणु में तो हमारा दृष्टि नहीं होता इसलिए पता नहीं चलता महत्व में जान सकते हैं जैसे हम कहें कि एक मीटर हो गया और दंड का लम्बर एक मीटर हो गया और कहते हैं कि इतना बड़ा पदार्थ है हमारा बुद्धि में अलग आता है उसको जल्दी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे अणु को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो महत्व को ग्रहण कर पाते हैं इसी का आधार पर वहाँ भी होना ही पड़ेगा वहाँ केवल हम लंबाई को हमारा बुद्धि में लेंगे तो कहेंगे अब तो, अगर उसका चौड़ाई त्याई बुरा इस प्रकार लेंगे पदार्थ तो कहेंगे अणुत्म इस प्रकार वो तो दृष्टिग्राह्य नहीं होता है और नया है की वो बहुत योगी को स्वीकार करते हैं तो इसलिए कहेंगे हमको दिक्कत नहीं योगियों को दिक्कत है जहाँ मुक्तावली इत्यादि में देखें बहुत योगियों का बात है ये आठ हो जाएगा ये चार आठ हो जाएगा आगे प्रिथक किरणावली में इधम अस्मत्थक असाधारण कारण इधम अस्मत पृथक ऐसा हम कहते हैं इस प्रकार की जो व्यवहार होता है अर्थात हमको ज्ञान भी होता है हम शब्द प्रयोगी भी करते हैं, और हानु उपादान भी हो जाते हैं। सर्व द्रव्य वृत्ति ये सभी द्रव्य में रहे जा जा ये है दो ही शब्द उच्चारण अथवा ज्ञान पहले एक बार दिया था जो काल में तो वो दोनों प्रकार किया हानु उपादान वहाँ के ना काल में दिया था व्यवहार काल में कोई हानु उत्पादन नहीं हो पाएगा ग्रहण त्याग नहीं हो पाएगा इसलिए वहां के लिए अभिज्ञा दो व्यवहार गए थे। कि पृथक एकत्व इत्यादि में यहां हानु उपादन भी हो पाएगा पृथक हानुपादन हो जाएगा जो भिन्न है उसके लिए इस प्रकार की हो जाएगी चारों अर्थ चारो क्रिया कारित्व तो भी हो सकता है प्रयोजन सिद्ध करना ये चार प्रकार की व्यवहार ऐसे विवरण का रखा पंचपाधिका का टीकाकार वो वो करेंगे होता है वेगात में सर्वप्रम यहाँ आगे पढ़िए व्यवहार में व्यक्ति संयुक्त व्यवहार हेतु संयुक्त दीपिका में इति व्यवहार कस्य हेतु ये दोनों संयुक्त है संयोग ये दिष्ठ अर्थात दो में रहने वाला एक दोनों समवाय संबंध से रहेगा और दोनों में रहेगा हो में आगे दीपिका में दक्षिण पार्श मध्या संयोग द्विवध कर्मज संयोग, दिविधा, कर्म, संयोग कर्म से भी संयोग होगा संयोग से भी संयोग होगा हो आद्यह हस्त क्रिया या हस्त पुस्तक का संयोग हस्त में क्रिया हुआ हस्त पुस्तकों का संयोग हो गया इसको कहते हैं कर्म ज संयोग कर्म हुआ तो संयोग हुआ और ये हो गया ना, एक और कहीं उभय कर्म जो होकर के संयोग होता है जैसे हस्त हस्तद्व आघात करते हैं तो वहां उभय कर्म जो हुआ मैसे और जो युद्ध काल है वहां ये उभय तो कर्म कहते हैं दोनों में कर्म होकर वो संयोग कर्मज में दो भाग होगा अन्य तरह कहीं कर्मज और किरणावली में चतुर्थ पंक्ति में। सोपि दिविध सोपि पी ऐसा पूर्व में दे दिया कर्मज कर्मज दो प्रकार के। अन्य तरह कर्मज उभय कर्मज दोनों में हो सकता है आद्य वृक्ष विहंगम संयोग अन्य तरह वृक्ष का, है ए का गा गा कर्म है का तो कर्म है वृक्ष का कर्म नहीं है तो यहाँ अन्य तरह कर्म जो और द्वितीय में से यो संयोग ये उभय उभय कर्म जो दोनों में कर्म है परस्पर वहाँ दोनों में कर्म होता है दोनों लड़ते है लोग तो वहा उभय कर्म जो और तीसरा हो गया संयोग गजा संयोग हस्त पुस्तक संयोग का संयोग ये भी तीसरा प्रकार की संयोग है उसको कहेंगे संयोग यह संयोगी में दिया है और ऊपर में दीपिका में दिया हूँ द्वितियों हस्त पुस्तक संयोग पुस्तक संयोग ये हो गया संयोग और आगे वहाँ कहते हैं अव्याप्य वृत्ति ही दीपिका में अव्याप्य वृत्ति ही संयोग संयोग अव्याप्य वृत्ति अव्याप्य वृत्ति अर्थात जिसमें संयोग होगा उसका सर्वत्र नहीं रहेगा हस्त संयोग होगा तो यहाँ है इसलिए कहते हैं अब व्यापक बिल्ति इसमें रूप है रूप है तो व्याप्य सर्वत्र रूप रहेगा रूप रूप रहे सर्वत्र तो उसका अंदर रूप नहीं अगर हम उसको काट देंगे देखेंगे रूप सर्वत्र रहेगा लेकिन जो नीलो रूप है अभी वो अंदर में, में नीला रूप नहीं है अगर नहीं है तो फिर उसका रूप नीला नहीं है वो चित्र है ऊपर में पूरा नील रूप देखता है और काटने से अलग रूप दिखा कहेंगे उसका नील नहीं, क्योंकि रूप का आधार पर द्रव्य का ज्ञान होगा अगर रूप और व्यापी वृत्ति नहीं होगा तो आपको दो तीन द्रव्य का ज्ञान होगा ऐसा नहीं होता हम लोग तो कहते हैं व्यापी वृत्ति जब ग्रंथ को देखेंगे तो बाढ़ से कहीं नहीं कहीं ग्रंथ है वो कहीं नहीं ग्रंथ ही हो ग्रंथ ही है कहीं नहीं तो इसलिए वो रूपक के साथ वो द्रव्य का ग्रहण होता है तो रूप उसमें होना पड़ेगा और बाहर में अलग अंदर में अलग कहीं चित्र रूप है वो तो रूप व्यापक होती है उनका सिद्धांत है ऐसे द्रव्य ग्रहण करने से वो मानते हैं व्यापक रूप और संयोग जो है वो व्यापक अव्यापी वृत्ति का लक्षण कहते हैं सो अत्यंत भाव समान सो का अत्यंत भाव के साथ तो रह जाना यही अव्यापी वृत्ति है जहाँ संयोग रहेगा वहाँ रहे संयोग का अत्यंता रहेगा स्वास्थ्य के लिए संयोग अव्यापी वृत्ति कहते है न अव्यापति ही संयोग अव्याप्ति का लक्षण कहते हैं कौन अव्यापति संयोग का स्व पद से लेंगे तो संयुक्त लेंगे जहाँ अव्यापति धर्म रहेगा वहाँ अव्यापति का अत्यंता भाव भी रहेगा अव्यापति कौन है बेटा संयोग जहाँ संयोग रहेगा वहाँ स्वयं का अत्यंता भाव रहेगा इसलिए जिस वृक्ष में कपी संयोग रहेगा उसी वृक्ष में कफी संयोग का चुनावी रहेगा तो है। आगे किरण किरणावली में पंचम पंक्ति में दिया अभिघात नोदन भेदात कर्मज संयोग कर्म ज संयोग दो प्रकार के होता है अभिघात और अनुदन शब्द हेतु अभिघात जिस प्रकार की संयोग होने से शब्द होता है वो संयोगों को कहेंगे अभिघात जैसे कंठतालु अभिघात कहते हैं शब्द होता है और शब्द अहेतु नोदन हा। नोदन वो संयोग है जिसे शब्द नहीं होता है हस्त आकाश संयोग तो इसे शब्द नहीं नहीं होता है इसको नोदन कहेंगे कर्म जी दो अनंत और हो है है है ये ये ये भी अलग है। ये अलग अलग आधार पर जैसे वहाँ हुआ की अन्यतर संयोगयोग में वृक्ष विहंगम वहाँ अभिघात है बैठा तो शब्द हो सकता है किन्तु तो हस्त आकाश ये अन्य तरह कर्म होता है आकाश का कर्म नहीं है हस्त का कर्म है अन्य तरह संयोग होने पर यहाँ कोई शब्द नहीं है ये मोदन हुआ तो अन्य तरह कर्मज में अभिघात भी हो सकता है मोदन भी हो सकता है इसलिए वो आधार अलग है विभाग का ये आधार अलग है है वो दोनों ही हो सकता है अभिघात और नोदन ये दोनों ही कर्मज हो सकते हैं और यहाँ पे कर्मज जो को छेद करके संयोग जो दिखाएंगे कर्म जो अलग हो गया संयोग या संयोग संयोग जो संयोग हस्तपुस्तक संयोगात काय पुस्तक संयोग वहा हस्त पुस्तक संयोग ये अभिघात है शब्द होगा हो। और हस्त आकाश संयोग से काय आकाश संयोग होगा हस्त हमारा यहाँ था हम यहाँ यहाँ ले लिए अब ये जो हस्त आकाश संयोग हो या नूतन हुआ ये हस्त आकाश संयोग से काय आकाश संयोग हुआ ये किंतु किन्मोदन है अभिजात नहीं है और ये हस्ता आ, का पुस्तक संयोग का संयोग ये, ये अभिजात हुआ की जो काय पुस्तक का संयोग हुआ ये अभिजाता है वो संयोग संयोग है दोनों प्रकार के हो सकता है दोनों प्रकार की अभी ऐसा हुआ अभी हस्त पुस्तक संयोग हुआ इससे काय पुस्तक संयोग हुआ, तो काय पुस्तक संयोग होने से कहते हैं कि ये शब्द हुआ, तो यहाँ काय पुस्तक संयोग से ये हस्त पुस्तक संयोग से शब्द हुआ काय पुस्तक से संयोग जो संयोग से शब्द निर्माण हो सकता है संयोग जो संयोग से शब्द मिल जाएगा क्योंकि ये जो शब्द हुआ यहाँ हस्त पुस्तक संयोग पूर्वोक्षर में होने से उत्तर क्षण में काय पुस्तक संयोग होगा क्योंकि हेतु है तो शब्द पूर्वोक्षर में हो गया इसलिए उत्तर क्षण में जो संयोग हो रहा है काय पुस्तक संयोग उस समय में और नूतन शब्द नहीं है नहीं होने से ये हस्त पुस्तक संयोग का ही शब्द है इसलिए संयोग संयोग और शब्द का हेतु नहीं माना जा सकता तो ये दो भेद तो किसके किसकी मानेंगे कर्म जो संयोग तो कर्म जो होगा कर्म जो दोनों प्रकार की फिर हो सकता है अन्यत्र उभ तो ये दोनों का ही होगा है ना जब उभयता संयोग कहेंगे उभय कर्मज कहेंगे उभय कर्मज में शब्द होगा उभय कर्म में नोदन होना ऐसा खोदना पड़ेगा दृष्टान कर। उभय कर्म जो हो रहा है और शब्द नहीं बन रहा है जैसे अभी दोनों उसमें शब्द है ये हमको तो पता नहीं चलता नहीं, हमारा इसका सामर्थ्य नहीं है उभय कर्म जो जहाँ भी है सर्वतम शब्द जो विभू पदार्थ के साथ संयोग होता है उसमें कर्म मिल जाए नहीं तो उभय कर्मों के सर्वो का शब्द दिया नहीं ठीक है आगे देखिये न्याय का आवश्यकता है उनका जो मूलवत सिद्धांत वो हमको बहुत उपकारी नहीं हमारा है कि हमारा बुद्धि इसमें चले खोजे इस इस प्रकार होगा क्या इस प्रकार नहीं होगा क्या अभी जैसे हम विचार कर रहे हैं उभय कर्म तो जो कभी निवन हो सकता है क्या हमारा बुद्धि उसमें चले कोई हमको मिला स्थिति मिलेगा ऐसा स्थिति में ये हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता यही हमारे इसमें अभिप्राय है वो सिद्धांतों को हमको बहुत ज्यादा अर्थात तो सत्य बुद्धि करना ये नहीं है बुद्धि को केवल विकास कराना ये आवश्यक है संयोग नाशको गुणों गुणो विवाद नाशको गुणों नाशक में क्या प्रत्यय हुआ धातु ऐसी क्या कृत्य हो जाएगा कई होगा तो धातु क्या होगा पहले नातु है हलन होने से बन जाएगा अन् प्रत्यय करेंगे फिर कौ और कहां से कहा जाएंगे अण प्रत्यय किस रास्ते से किस कार्य शक में धातु से किस अर्थ में प्रत्यय हुआ किस अर्थ कर्ता कर्म करण अधिकरण किस अर्थ में हुआ हुआ कर्तरी ऐसा क्या प्रत्यय है आ करके कॉल आएगा और नस धातु से वृद्धि हुआ है निए। निए। निए। हुआ है, निए। निए। हुआ है? तो वृद्धि होने के लिए उपदा वृद्धि हुआ, हुआ है उपदा वृद्धि होने के लिए जो प्रत्यय आएगा वो क्या होना पड़ेगा होना पड़ेगा ऐसा कौन प्रत्यय है जो कॉल आएगा तो वृद्धि करेगा फिर हुआ है हुआ की संयोग नाशको गुणो विभाग तो इसलिए पहले विभाग होगा ना पहले संयोग नाश होगा पहले विभाग होगा क्यूँकी संयोग का नाशक है पूर्व क्षेत्र विभाग रहेगा वृत्ति सभी द्रव्यों में न्यायदिंग में कहते हैं विभाग लक्ष्य संयोग संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्म विभाग से लक्षण संयोग नाशकत्व विशिष्ट गुणत्व संयोग नाशक कह दिया गुण कह दिया मूल में तो दो अंश हो गया तो फिर विशिष्ट हो जाएगा इसलिए कहते हैं संयोग नाशक संयोगनाशकत्व विशिष्ट गुणव विशेषण विशेष दोनों आ गया विभाग से लक्षण विशेषण मात्र उपादान विशेषण कौन हुआ संयोग संयोगनाशक इतना कहेंगे तो क्रियाया अपी संयोगनाशक तत्व अति व्याप्ति तद वारण क्रिया भी संयोग का नाशक है क्रिया होने से संयोग नाशक होता है वास्तविक क्रिया होने से विभाग होगा विभाग होने से संयोग का नाश होगा तो क्रिया भी परम्पर नाशक बना परम्परया तो अभी आप खाली संयोग नाशक इतना कह देंगे तो क्रिया नहीं मिल जाएगा इसलिए गुण भी कहना पड़ेगा इसलिए गुणत्व इति तो विशेष उपादान अभी संयोग नाशक गुण विभाग तो संयोग नाशक गुण इतना कहने से और भी कहीं अति होगा संयोग नाशक भी कहेंगे गुण भी कहेंगे इसमें जाति जाति कहते ना संयोगनाशक और गुण होना चाहिए संयोगनाशक और गुण होना ईश्वर का ज्ञान इच्छा प्रयत्न ये सब कारण है संयोग नाशक है तो संयोग नाशक को गुण करने से उसमें भी जाएगी इस प्रकार कहेंगे तो फिर कैसे समाधान देंगे ईश्वर का ज्ञान इच्छा प्रयत्न गुण नहीं वो असाधारण कारण कहना पड़ेगा असाधारण संयोग नाशक को गुण वो साधारण कारण है असाधारण ना को असाधारण कारण असाधारण आप ये है ना डिस आगे क्या बढ़िएगा क्रिया में जाएगा संयोग क्रिया होने से क्रिया होने से विभाग होता है विभाग होने से संयोग स्वयोगनाशक है इसलिए क्रिया साक्षात नहीं परम्परा या कारण होता है तो है काल में काल में तो गुण नहीं है गुण नहीं कहने से काल में मुगनाशक काल भी है जैसे काल है जनयानन जन जन्या कह काल जो नाश हुआ है ये जन्य है जन्य होने से काल भी उत्पन्न जाएगी पर पर पर वैभव साधारणता में परत्व परत्व कुछ ने भी चतुष्टय मनो प्रतिदिन ये ये ये का करते छ दूसरे से भी उत्तम देवता जानते हैं प्रथमा दिवचन दोनों मिला दिया पर तुम चर तुम ची पर इसलिए यहाँ भी पर असाधारण कारण है पृथ्वी आदि चतुष्टय और जो विभु नहीं है उन्हीं में ही पर अपर व्यवहार हो सकता है चे दिविधे दिकृत कालोकृत दिकृत भी परत्व अपरत्व कालोकृत हो सकते दूरस्थे दुकृतम परत्वीपस्थे दृतम अपरत्व अपरत्व पाठ संशोधन भी और अपरत्वाँ। अपरत्वाँ पारत्वाँ पारत्वाँ पारत्वाँ कर लेना अपरम हो गया अपरत्व करना है जेष्ठे काल कृतम परत्व का है उसमें काल के अनुसार परेष जाएगा एक नंबर टिप्पणी दिया परमाणुना मनस नित्य तलकृत पर न संभवता नित्य है तो कालकृत नहीं होता पर बोध्य है ये दोनों हो जाएंगे परमाणु इधर है परमाणु उधर चला गया परमाणु का जो गति हो जाएगा क्रिया के चलते होगा समीप है तो दिक्रितम अपर दूर हो जाएगा तो दिकृतम पर परमाणु यहाँ था दूर चला गया तो चला जाने से दीकृत परतु होगा तो तो नहीं होगा हो वो नित्य है कालाकृत अर्थात जो पहले जन्म हुआ बाद में उत्पन्न हुआ इस प्रकार की आगे पढ़े पतनों का असमवाय कारण हो गया गुरुत्व तो आद्य पतन ये क्या पदार्थ है सबका पदार्थ में आएगा पतन ये द्रव्य है आद्य पतन पतन का हिंदी क्या है गिरना है? क्रिया है तो आद्य पतन ये क्रिया हुआ उसका असमवाण गुरुत्व हुआ तो अर्थात आद्य पतन हो गया क्रिया अर्थात ये हो गया कार्य कार्य सह एक अर्थे पिंडे विद्यमान गुरुत्व आद्य पतन के प्रति असमवा कारण हुआ जिस पिंड का अध्ययपतन होगा उसी पिंड में गुरुत्व तो है गुरुत्व तो रह करके कारण होगा तभी असम कारण होगा कार्य सहे एक विद्यमान सब कारण होने से असम कारण होगा पिंड में गुरुत्व तो भी रहेगा पिंड में अध्य भी रहेगा और ये गुरुत्वम केवल पृथ्वी जलो ये दोनों में ही रहता है तभी ये दोनों का पतन होता है अध्ययपतन द्वितीय पतन क्रियायाम वेग से असमवाय कारणवात अतिव्याप्ति वाहन आद्य पर आद्य नहीं कहें खाली पतन असमवाय कारण गुरुत्व जो द्वितीय पतन होता है उसके प्रति असमवाय कारण वेग होता है तो अगर आप आद्य शब्द नहीं कहेंगे तो पतन असमवाय कारण ये गुरुत्व में तो जाएगा वेग में भी जाएगा अतिव्याप्ति हो जाएगी प्रथम क्षण पतन के प्रति असमिक कारण गुरुत्व हुआ द्वितीय पतन के प्रति असमिक कारण व्यय हो गया आप खाली पतनों कह देंगे तो गुरुत्व दोनों में जाएगा तो जाने से गुरुत्व तो लक्ष्य है लक्ष्य है होने से लक्ष्य वृत्त अलक्ष्य वृत्व अतिव्यक्ति हो गया इसलिए जोड़ना पड़ेगा विशेषण आद्य आद्य पतन असम कारणम कहते हैं उत्तर प्रकार आद्य विशेषणमती कारणम द्रवत्वम इस प्रकार आदि स्यंदन असमवायि कारण द्रवत्म इस प्रकार